संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व ब्राह्मण और छत्री की सम्मिलित शक्ति का प्रभाव तथा तो राजा के धर्मानुकूल व्यवहारों का वर्णन भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर राज्य की वृद्धि और रक्षा राजा के अधीन है और राजा का अभ्युदय तथा तो संरक्षण पुरोहित के जहाँ ब्राह्मण अपने तेज से प्रजा का अजृष्ट भय दूर करता है और राजा अपने बाहुबल से उसके प्रत्यक्ष भय का निवारण करता है उस राज्य में सुख और शांति बढ़ती है इस विषय में लोग राजा मुचकुंद और कुबेर के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं एक बार महाराज मुचकुंद ने सारी पृथ्वी पर विजय पाकर अपने बल की परीक्षा करने के लिए अलकापति कुबेर पर चढ़ाई कर दी यह देखकर कुबेर ने उनका सामना करने के लिए राक्षसों की सेना भेजी राक्षसों ने मुचकुंद की सेना का संहार आरंभ किया यद एक मुचकुंद अपने विद्वान पुरोहित वशिष्ठ जी को कोसने लगे तब वशिष्ठ जी ने अपने उग्र तप के प्रभाव से उन राक्षसों का नाश कर दिया तब कुबेर ने राजा मुचकुंद के पास आकर कहा राजन पहले भी तुम्हारे समान बलवान राजा हो चुके हैं और उन्होंने उन्होंने भी पुरोहितों की सहायता प्राप्त की थी परंतु मेरे साथ तुम जैसा बर्ताव कर रहे हो वैसा किसी ने नहीं किया किसी का मुझ पर आक्रमण नहीं हुआ महाराज यदि तुम्हारी भुजाओं में कुछ बल हो तो उसे दिखाओ ब्राह्मण के बल पर क्यों इतना इतरा रहे हो कुबेर की बात सुनकर मुचकुंद ने उत्तर दिया अलकापते ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया है दोनों का मूल एक है ब्राह्मणों में तप और मंत्र का बल होता है और क्षत्रियों में अस्त्र तथा भुजाओं का उनका बल और प्रयत्न अलग अलग हो जाए तो वे संसार की रक्षा नहीं कर सकते अतः दोनों को एक साथ रह कर ही प्रजा का पालन करना चाहिए मैं भी इस नीति के अनुसार कार्य कर रहा हूँ फिर आप क्यों मुझ पर आक्षेप करते हैं तब कुबेर ने मुचकुंद से कहा राजन, मैं न तो किसी की, किसी की को राज्य देता हूँ और न दूसरे का राज्य छीनता ही हूं तो भी आज तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी का राज्य दे रहा हूँ तुम इसका उपभोग करो उनके ऐसा कहे पर मुचकुंद ने कहा महाराज मैं आपका दिया हुआ राज्य नहीं चाहता मैं तो अपने बाहुबल से जीते हुए राज्य का ही उपभोग करूंगा भी कहते हैं मुचकुंद को इस प्रकार क्षत्रिय में अटल कुबेर को बड़ा हुआ। इसके बाद राजा अपनी राजधानी में लौट आए और धर्म का पालन करते हुए अपने भुजाओं के बल से प्राप्त हुई पृथ्वी का राज्य करने लगे जो धर्मज्ञ राजा इस प्रकार पहले ब्राह्मण का आश्रय लेकर उसकी सहायता से राज्य कार्य में प्रवृत्त होता है वह बिना जीती हुई पृथ्वी को भी कर महान यश का भागी होता है ब्राह्मण को को सदा सदा आदि अपने कर्म में संलग्न रहना चाहिए। इसी प्रकार छत्रे को भी सदा का अभ्यास करना चाहिए संसार में जो कुछ है वह सब इन्हीं दोनों के अधीन है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे वह प्रजा को उन्नतिशील बनावे और स्वयं भी पुण्य लोगों पर अधिकार प्राप्त करे विश्वजी ने कहा कुंती नंदन राजा को सदा ही दान यज्ञ उपवास और तपस्या आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहना चाहिए यदि धार्मिक पुरुष घर पर आ जाए तो खड़ा होकर उनका स्वागत और धन आदि देकर सत्कार करें क्योंकि जब राजा धर्म का आदर करता है तो देश में भी सर्वत्र उसका आदर होता है राजा जैसा काम करता है प्रजा भी वैसा ही करना पसंद करती है राजा को चाहिए कि वह शत्रुओं को यमराज की भांति दंड देने के लिए सदा तैयार रहे और डाकुओं को सब ओर से पकड़वा कर मार दे स्नेह या स्वार्थ बस किसी दुष्ट के अपराध को क्षमा न करे राजा के द्वारा भली भांति रक्षित होकर प्रजा जो कुछ धर्म स्वाध्याय दान हवन और पूजन आदि कर्म करती है उसका एक चौथाई फल राजा को मिलता है यदि वह प्रजा की रक्षा नहीं करता तो उस दशा में उसके राज्य के भीतर जो कुछ पाप होता है उसका चौथाई फल भी उसे ही भोगना पड़ता है कुछ लोगों का मत है कि उस अवस्था में राजा को प्रजा के पूरे पाप का भागी होना पड़ता है और किन्हीं के मत में उसको आधा पाप लगता है ऐसा राजा क्रूर और मिथ्यावादी समझा जाता है अब हम उस उपाय का वर्णन करते हैं जिसके राजा को ऐसे पापों से छुड़ा छुटकारा मिल जा सकता है यदि चोरों ने किसी का धन चुरा लिया हो और राजा उसका पता लगाकर लौटा लेने में असमर्थ हो तो अपने खजाने से उसका धन प्रजा को दे दे अगर यह भी न हो सके तो रियासत के प्रधान प्रधान कर्मचारियों से चंदा लेकर दे ब्राह्मण के समान ही उसके धन की भी रक्षा करना सब वर्णों का कर्तव्य है जो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता हो उसे अपने राज्य में नहीं रहने देना चाहिए ब्राह्मणों की कृपा होने से राजा कृतार्थ हो जाता है जैसे सब प्राणी मेघों के और पक्षी वृक्षों के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं वैसे ही सब मनुष्य राजा के आश्रित हो जीवन धारण करते हैं जो राजा कामी क्रूर और लोभी होता है वह प्रजा का पालन नहीं कर सकता युधिष्ठ ने कहा पितामह मैं अपने सुख के लिए एक क्षण भी राज्य की इच्छा नहीं करता मुझे तो धर्म के लिए ही राज्य भी पसंद था अगर इसमें धर्म नहीं है, ऐसी में वन में ही जाऊंगा और वहां की पवित्र झाड़ियों में रह कर धर्म की आराधना करूंगा राजदंड का सर्वथा त्याग का कर दूंगा और जितेंद्री हो मुनि की भांति फल मूल का आहार करके जीवन बिताऊंगा ने कहा मैं जानता हूं तुम्हारी बुद्धि में कोमलता अधिक है मगर राजा के लिए वह गुण नहीं है का राज्य का शासन नहीं कर सकता तुम्हें अत्यंत धार्मिक कोमल और दयालु देखकर लोग कायर समझेंगे तुम्हारे प्रति उनकी महत्व बुद्धि नहीं होगी अपने बाप दादो के व्यवहार को अपनाओ तुम जिस ढंग से रहना चाहते हो उस तरह राजा नहीं रहते इस प्रकार विकलता और कोमलता का आश्रय लेकर तुम प्रजा पालन से होने वाले धर्म के फल को नहीं पा सकते तुम्हारे पिता पांडु तुम्हारे लिए सूरता बल और सत्य की ही याचना किया करते थे कुंती भी यही प्रार्थना करती थी कि तुम्हारी महत्ता और उदारता बढ़े दान वेदाध्यन यज्ञ और प्रजापालन इन्हीं कर्मों को करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है राजधर्म का ज्ञाता पुरुष राज्य पाने के किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मधुर वाणी से अपने वश में कर लेता है युशिष्ठ ने पूछा था स्वर्ग पाने का उत्तम साधन क्या है विष्णुजी ने कहा भय से डरा हुआ मनुष्य जिसके पास जाकर एक क्षण भी शांति पा सके वही स्वर्ग का सबसे बड़ा अधिकारी है इसलिए तुम प्रसन्नता और सत्पुरुषों की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करो जैसे सब प्रणाली मेघ के और पक्षी वृक्ष के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं उसी प्रकार सुहृद और सज्जन पुरुष तुम्हारे आश्रित होकर जीव का चलावे दो राजा धृष्ट प्रहार करने वाला दयालु जितेंद्री प्रजा पर स्नेह करने वाला और दानी होता है उसी का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं